आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज विशेष दिन है जैसे कि 22 अप्रैल है तो 22 अप्रैल एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है एक विशेष दिन के रूप में इसको सेलिब्रेट भी किया जाता है इंटरनेशनली अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे आज है तो इसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं 1970 में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई और एक विशेष व्यक्ति ने इस कार्य को शुरू किया जहां पर उन्हें प्राकृति से या पेड़ पौधों से बहुत प्यार था और इसका एक रेवोल्यूशन के तौर पे एक आंदोलन के रूप में उन्होंने इसको शुरू किया और फिर बाद में सरकार ने इन सब इन सभी चीज़ों को उनकी भावनाओं को देखने के बाद कहा कि ये अर्थ डे मनाना सही है तो 1970 में इसकी घोषणा हुई थी तो आइए आगे की जानकारी बहुत सारी है ये दिन क्यों मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इसके पीछे का रहस्य क्या है वो सारी बातें आज के इस विशेष शो में हम लोग बातचीत करेंगे और इस पर विशेष बात करने के लिए हमारे साथ चेन्नई से जुड़ी हुई है सिमरन सिमरन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में धन्यवाद सिमरन जी बताइए अर्थ डे किस लिए मनाया जाता है इसके पीछे का रहस्य क्या है एक्चुअली हाँ, क्या हुआ था कि जब यूएस यूएस में 1960, 1970s में ऑटोमोबाइल्स mm इंडस्ट्रीज -hmm. इतनी ज्यादा होती थी कि उन उनसे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता था तो उसके कारण एनवायरनमेंट को बहुत तकलीफ होता था बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ तो इसके कारण उस समय देर वॉज इज इंसान कॉल्ड गे लॉर्ड नैलसन वैट टाइम दू एसनेटर फ्रॉम विस्कॉन्सन Hmm. he was the one जिसने ये नेशनल डे का फोकस किया था नाइनटीन सेवेंटी से जो चल रहा है so that time he had blended it दैट the streets मतलब उसने figure out किया कि हम लोग सिर्फ main मेन people के पास जाएंगे तो नहीं होगा तो ये का किया था तो अप्री से उसनेकन्स को स्ट्रीट उसने में लाया था देट वॉज अ फर्स्ट टाइम जब ये हुआ था एंड बीस मिलियन मतलब बीस बहुत ज्यादा हैं है। तो उतने सारे को स्ट्रीट्स दिखाया था कि हम लोग क्या कर रहे हैं के साथ? अब जब 50 साल प्लस हो गया उस बात को हम अभी भी वहीं पे खड़े हैं तो ये बहुत सैड बात है कि उस जमाने में 50 साल पहले भी अगर कोई इतना ज्यादा सोच सकता था एंड उसने हमारे लिए इतना सा कुछ किया एंड इतना इनिशिएटिव उठाया लेकिन हम वापस उसी जगह पे खड़े हुए हैं आज की जहाँ आज भी वाटर पॉल्यूशन इतना ज्यादा होता है गंगा रिवा कहीं पे भी देखो तब इतना गंदगी होता है कि जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज करना चाहिए विलेजेस में वो नहीं यूज हो पाता है हम लोग भूल गए हैं कि कहाँ पहले के जमाने में टाप वाटर से पानी पिया करते थे आजकल कर टाप के बाद आर लगाते हैं आर में ऑक्सीजन ओ टू कुछ कुछ की डाल के करते हैं उसकी क्या जरूरत है जो हम कर रहे हैं अभी सिमरन बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं कि किस तरह से हाँ। ये मुहिम शुरुआत हुआ उन्नीस हाँ। में और हाँ। बहुत ही अच्छी तरह से ये शुरुआत हुआ लेकिन उसके बाद कंटिन्यूएशन में ये शायद पूरी तरह से नहीं हो पाया जिसके वजह से आज हमको इस तरह की जो टेक्नोलॉजी का है वो इस्तेमाल करना पड़ रहा है अपने पानी को साफ करने के लिए या शुद्ध पानी मिलने के आ, हम सभी को सोचने पर मजबूर कर रहा है ये चीजें हाँ सो इन ने क्लीन एयर तीन मेन सब्जेक्ट पे करने की कोशिश की थी काम दट इज हवा पानी और जो जीव जंतु जब इनडेंजर हो गए हैं जब नो no मोर है तो उसने खुद बोला एक सेंटेंस में इट वाज अ गैम्बल मतलब वो खुद जानता था कि वो जिसमें घुस रहा है शायद हो पाएगा शायद नहीं हो पाएगा बिकॉज ये बहुत बड़ा स्केल में हम बात कर रहे हैं तो सबको एक साथ लेकर आना पॉलिटिकल ग्रुप एंड एवरीथिंग को डिफिकल्ट हो जाता है बट उसने बोला इट वोट एंड ऑफ द डे इट वोट उसके बाद बीस साल बाद नाइनटीन में एक और इंसान डेनिस हेयर्स ने एक और बिग कैंपेन किया था और उस समय ये अर्थ डे ग्लोबल हुआ था hmm. जब मिलियन पीपल 141 कंट्रीज़ में इसके लिए काम किया था, so, तब से ये प्रॉपर वर्ल्ड हो गया है, एंड hmm. उसके बाद 1992 में रियो डिजिनेरियो में जब अर्थ सम्मिल हुआ था तो उसकी बात हुई थी hmm. लेकिन अभी हम लोग जिस सिचुएशन uh, में हैं, है हाँ? और uh, 50 साल पहले इसकी मुहिम शुरू हुई थी और आज भी हम लोग उस मुहिम को करने के लिए कह रहे हैं प्रैक्टिकल में हमारे पास उन चीज़ों को कवर करने के लिए या जिस तरह से हम नेचुरल रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं पेड़ पौधे का हम लोग उपयोग तो करते हैं लेकिन पेड़ पौधे फिर से लगाने का जो कार्य है वो नहीं कर पा रहे हैं हम सबसे ज़्यादा बिकॉज मैं आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से ही हूँ कंस्ट्रक्शन से तो आई एम श्योर जो भी हमें सुन रहे हैं वो सब अग्री करेंगे कि हम लोग मेजर पोल्यूशन करते जब हम लोग इतना कंस्ट्रक्शन करते हैं भले ही वो रोड्स हो जाए हाईवेज हो जाए या बिल्डिंग्स हो जाए आजकल नया ट्रेंड आ गया है कि हम स्काईस्क्रेपर्स बनाएंगे लंबी लंबी इमारतें टाइप्स बिल्डिंग्स बनाएंगे तो उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए जो हमको चाहिए होता है मटीरियल्स एंड जो पाइल फाउंडेशन करना पड़ता है उन सब चीजों से हमको एनवायरनमेंट हम, को बहुत डैमेज करते हैं एंड उसके साथ साथ हम आजकल जो हमारे को लग्जरी कार्स का ट्रेंड आ गया है कि हम 200 किलोमीटर पर आवर 100 किलोमीटर पर आम ड्राइव करेंगे एक इंसान एक कार ड्राइव करता है जबकि कार चार सीटर या पांच सीटर होती है फिर भी एक फैमिली में चार पांच कार रहती है स्टार्ट एक ही जगह से करते हैं एंड एक ही जगह पे जाते हैं बट फिर भी सोशल सिम्बल के लिए पाँचों कार लेकर निकलते हैं बैक टू बैक तो उससे हम सोचे कितना पॉल्यूशन करते हैं तो हमारे एक एक छोटे छोटे स्टेप्स तो, तो, तो आपका कहने का भाव ये है की हम लोग अगर जो भी साधन उपयोग कर रहे हैं जैसे मान लो हम लोग फोर व्हीलर ही चला रहे हैं हाँ। तो अगर डेस्टिनेशन हमारा हाँ। सेम है तो हम लोग चार कार के बजाय चार लोग एक ही कार में बैठ के निकल जाए और फिर हाँ, ये आपका कहने का है। हाँ, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें करने से हम छोटा कंट्रीब्यूशन जो करते हैं कर कर कर है। है, आप एक ही जगह जा रहे हैं तो आप चार अलग अलग कार क्यों लेकर जाओगे बिकॉज ना ही आप एयर पोल्यूशन करोगे बट आप ट्राफिक भी बहुत करोगे तो जहाँ आधे घंटे में पहुंच सकते हो आप एक घंटा लगाओगे आपका टाइम भी तो वेस्ट होता ही है ना तो सब चीज आ जाती है और ये भी नहीं कि चार लोग एक कार में फिट नहीं होंगे अच्छे अच्छे से लोग बैठ के जा सकते हैं एंड <laughs> उसमें अगर अच्छे सम देखे, तो फैमिली वैल्यूज भी आ जाती है पहले जमाने में जब बड़ी फैमिलीज़ होती थी साथ में ट्रैवल करते थे तो उनमें प्रेम भाव होता था आजकल जब तो अपने अपने डायरेक्शन में रहते हैं किसी को कोई मतलब नहीं है बिकॉज <laughs> हम अलग ऑफिस हमारा अपना घर अलग अलग है तो का में कर रहा, आप कुछ, बात करोगे, कुछ सीखने को ही मिलेगा तो ये तो अच्छी बात है ना चलिए एक बात तो यहाँ पर सीखने जैसा है की हम जब भी ट्रेवल करें तो साथ में मिलकर ट्रेवल करें अगर दो कार के बजाय हम लोग एक ही कार में सब लोग चले जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात हो सकती है छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है लेकिन ये बहुत ही फायदा करेगा हमारे अपने पर्यावरण के लिए हमारे एनवायरमेंट के लिए ये बहुत हाँ। ही अच्छी बात आपने बताया थैंक यू सो मच बहुत बढ़िया लग रहा है आपकी बातें सुनकर आप सुन रहे हैं ब्रह्म का इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 पॉइंट पर विशेष कार्यक्रम जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड अर्थ डे पर विशेष इसकी घोषणा किस लिए हुई और इसके पीछे का रहस्य क्या है वो हम सिमरन से सुन रहे हैं तो चलिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा विराम उसके बाद फिर से बात करते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो माधव 190.4 एफएम सुनते रहो रहो Our cosmic the most beautiful planet in the universe howcosmic horses cosmic blue pearl all the continents and the oceans of the world unite in this thing house flora i'm found सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु 90.4 टी सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में चेन्नई से सिमरन जुड़ी हुई है जो खुद एक आर्किटेक्ट हैं और काफ़ी अच्छा उनके पास एक्सपीरियंस है किस तरह से मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग जो बन रहे हैं ऊंची-ऊंची इमारतों का जो बिल्डिंग बनता है उससे बहुत सारा पोल्यूशन या बहुत ज़्यादा हम लोग हमारे नेचुरल रिसोर्स को नुकसान पहुंचाते हैं प्राकृतिक संसाधनों को हम दोहन करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ब्रेक चाहिए या इसको कहीं ना कहीं हम लोग कम करने की कोशिश करें यही मुख्य उपदेश है इस अर्थ डे को मनाने का तो आइए आगे जानते हैं किस तरह से हम और क्या चीजें करके हमारे नेचुरल को बढ़ा सकते हैं हमारा एनवायरमेंट को अच्छा रख सकते हैं उसके बारे में हम सुनेंगे सिमरन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार शुक्रिया जब हम अर्थ डे के बारे में बात कर रहे हैं तो हम तीन इंपॉर्टेंट चीज के में देखते हैं जो पानी हवा और जो पेड़ पौधे होते हैं ऑब्वियसली Hmm. तो हम जब हवा की बात करते हैं तो जैसे मैंने बोला कि मतलब ट्रैवल के टाइम पे कार को वैसे करना या ऐसा कार तेज नहीं चला के वो करना एंड अपनी कार या बाइक को सर्विसिंग कराना हम कितनी बार देखते हैं जब रोड में होते हैं तो आगे की जो बस होती है या कोई ट्रक होता है उसमें से बहुत गंदा काला धुआं निकलता है तो उसका कारण भी यही है कि वो सर्विसिंग नहीं करते हैं तो देखने को तो बहुत छोटी सी बात है बिकॉज सब लोग बोले गए की लेना देना नहीं है इससे ये तो उसका उसका काम है वो जाने बट वो उस जो काला धुआ करता है एंड ऑफ द डे उसी एनवायरनमेंट में मिक्स होता है जिससे हम भी सांस ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर मैं बाइक में पीछे ट्रैवल कर रही हूँ मेरे आगे धुआं निकल रहा है काला तो मैं कहीं ना कहीं उसको इनहेल करने वाली हूँ जो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो हमको ऐसा अवेयरनेस करना चाहिए ऐसे प्रॉपर स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए कि आप अपनी व्हीकल का प्रॉपर चेक करेंगे उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ठीक चल रही है नहीं चल रही है काला धुआं नहीं निकलना चाहिए एंड लोगों अगर सेम जगह जा रहे हैं तो चार पांच गाड़ी नहीं लेकर एक गाड़ी लेकर जाएंगे तो ऐसी छोटी छोटी चीजों में एयर पोल्यूशन कम हो सकता है अच्छी तरीके से हुँ. उसके अलावा अगर पानी की बात करें तो पानी आजकल जो गाँव मिनॉल में, में जो इंडस्ट्रीज सेटअप होती है तो वो लोग इंडस्ट्रीज अपना होने चाहिए, बहुत नुकसान होता है। पहला पानी वो बहुत पॉल्यूट हो जाता है तो वो पानी यूज के लिए नहीं होता है दूसरा बिकॉज विलेजेस में लोग पानी की तरफ जाके नहाते हैं अपने काउज एनॉल को पानी देते हैं तो उन लोग सबके लिए भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तीसरा अगर पानी ऐसा कब तक जमावा रहेगा, हुआ एक समय आएगा जब वो पूरी बंजर टाइप हो जाएगी ना उसको यूज नहीं कर सकते हैं चाइना में ऐसी बहुत जगह है जहा पे बिकॉज़ इतना ज्यादा एक्सप्लोइ कर दिया है तो अब वो किसी यूज का ही नहीं रहा तो हमारा नेचर का एक साइकिल तो कुछ नहीं कर पा रहा है बहुत ही अच्छी बात है आप बता रहे सिमरन जी मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस कार्यक्रम को जो सुन रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक विचारधारा बनानी होगी आज ही से अभी से एक थॉट लेके चलना होगा कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को उतना ही यूज़ करें जो फिर से वो हमें री करने के लिए मिले रिसाइकिल करने के लिए हमारा सोच को कम से कम प्रकृति का संसाधन यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग हम कर सकें और ख़ास बात यह है कि जितने हम कभी मान लो हमें बहुत ज़्यादा लकड़ी की आवश्यकता है तो हमें उतने पेड़ भी लगाने होंगे अगर हमें दो पेड़ की लकड़ियों की ज़रूरत है तो हमें चार पेड़ लगाएंगे, तो हमारा अधिकार बन सकता है कि हम पेड़ काटें नहीं तो हम उसका दोहन कर सकते हैं और ये हम सभी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं तो इसलिए मुझे लगता है कि सिमरन बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं कि हमें जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं पेड़ पौधे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाए और उसका उपयोग अभी से हम लोग कम करें या रूज़ करें ऐसा लगता है जी, हाँ जैसे अगर मेरे पास क्लाइंट आ रहा है या किसी के पास भी कोई क्लाइंट आता है ज़मीन को लेके तो उस जमीन में तो हमारे लिए बहुत कि ट्रीज को पूरा दो पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दो बट ऐसा नहीं करके हम लोग को हमारी डिजाइन ऐसी करनी चाहिए की वो प्लांट वही का वही रह सके एंड हमारी डिजाइन उसके साथ एनवलॉक हो जाए मतलब एक साथ कलेक्टिवली हो ऐसा बहुत रेयर है कि हम ऐसी को देखते हैं कि जो साइट का हब है चेन्नई में वहां पे भी अभी लेटेस्ट हॉस्टेल बनाने के लिए हजार ट्रीज को काटा था एंड हजार बहुत ज्यादा नंबर हो जाता है जो पांच दस साल पहले आई आई मद्रास में जब जाते थे तो हमको अच्छी हवा आती थी अच्छा ठंडा एनवायरनमेंट होता था आजकल वहां पे भी धूप हो गई है तो जो पेड़ हमें छाप देते थे बड़े-बड़े जो साल लगते हैं बड़े होने को आपने उनको दो दिन में पूरा का पूरा काट दिया तो ये हम लोग तो बहुत गलत कर रहे हैं इन्विरोनमेंट के साथ तो एंड ऑफ द डे हमको इसका प्राइस पे करना पड़ता है बिकॉज जब इतनी गर्मी हो जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग आ जाती है तो हम लोगों ने जो है, है। प्रॉब्लम और फिर प्रॉब्लम के लिए नई नई टेक्नोलॉजी बनाते गए हम लोग अभी वो ही करते जा रहे हैं जो बहुत मजाक की बात हो जाती है सिमरन हाँ। बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे लेकिन जैसे की आपने कहा की बहुत सारे पेड़ काट कर वहाँ पर मल्टी स्टोर या कुछ भी जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम ईजी हो जाता है हाँ। पर वो पेड़ पौधे वैसे ही रहे और कंस्ट्रक्शन करना तो मुश्किल है ना वो कैसे कर सकते हैं हाँ तो उस समय क्या करते हैं कि अभी टेक्नोलॉजीज हो जाती है कि जहाँ पे शायद अभी अभी हम जो हमको अभी सुन रहे हैं उनको शायद पता नहीं होगा बट आजकल टेक्नोलॉजी के कारण ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि हमको पेड़ को काटने की जरूरत नहीं है हम पूरे के पूरे पेड़ को उखाड़ के कहीं और नई जगह पर लगा सकते हैं अच्छा इसमें पैसा ज्यादा लगता है टाइम ज्यादा लगता है बट वो पेड़ जिंदा रहता है तो हम हाँ उसको काट के नहीं उसको रूट से जड़ से जड़ अगर निकालेंगे ध्यान रख कर, शायद एक दिन दिन की जगह लगेगा आपका ट्री वैसा का वैसा कहीं और आप लगा सकते हैं देखभाल करेंगे तो वापस उग जाएगा तो काटने की जरूरत नहीं है तो ये सब छोटी छोटी जो बातें है जो हम टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं बट अवेयरनेस अभी इसके बारे में होती नहीं है एंड टाइम ज़्यादा तो का है हम बिंदास पेड़ को काट देते हैं और फिर बाद में उसके कारण जो गर्मी होती है उसके लिए हम ए सी लगा देते हैं अपने घर में और आराम से रहते हैं और फिर जब एक महीने बाद बिल आता है तो रोते की बिल इतना ज्यादा आ गया <laughs> बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं हमारे साथ और इस तरह का जो अवेयरनेस है वो ज़रूर फैलाएं जो चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही है या हम लोग चर्चा कर रहे हैं वही बातें आप अपने घर में भी चर्चा कर सकते हैं और अपने गांव में या अपने शहर में जहाँ भी आप कुछ ऐसे तरह का कंस्ट्रक्शन का काम अगर करना चाहते हैं तो थोड़ा एक दिन के लिए आप ज़रूर सोचिए कि वहाँ का जो भी पेड़ पौधे हैं उनको क्षति ना पहुँचाते हुए बांधा जाए जो भी भवन आपको बांधना है या फिर उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं वहाँ से उठाकर जड़ से निकाल के दूसरी जगह पे आप अपने रोड साइड में भी लगा सकते हैं ताकि आपका पर्यावरण के साथ प्यार भी दिखेगा और हवा पानी जो आपको चाहिए वो भी मिलता रहेगा नहीं तो फिर जैसे सिमरन कह रही कि पेड़ काटो फिर ए लगाओ गर्मी के कारण और फिर बिल आए तब मुश्किल में आ जाओ ये चीज़ें आपके साथ ना हो इसलिए आप जो है इन चीज़ों को अगर अपने जीवन में एप्लीकेशन में लाते हैं तो आप अपने लिए नहीं दूसरे के लिए भी मददगार बनते हैं क्योंकि पेड़ सिर्फ आपको ही सुख नहीं दे रहा है पेड़ तो पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी को सुख दे रहा है तो सबके सुख में आपका सुख समाया हुआ है तो ये थोड़ा सा इसके पर हम सभी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अभी से काम करना पड़ेगा सिमरन बहुत ही अच्छी बातें आप जो है हमारे ध्यान पर ला रहे हैं और आपका जो फील्ड है आर्किटेक्ट का तो चेन्नई में यहाँ जहाँ पर आप अभी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर किस तरह का अभी काम चल रहा है कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन करके भी कंस्ट्रक्शन लाइन में कुछ बातें हो रही ग्रीन बिल्डिंग करके बोलते हैं अभी बहुत तो तो पार पार हो है, है। वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या वो हकीकत वैसे है या कुछ और है नहीं अभी बहुत मजाक की बात हो जाती है कि कि जो जो लोगों को को पता नहीं होता है कि ग्रीन क्या है, ग्रीन का क्या होता है है है क्या क्या का मतलब वो लोग सिर्फ अपनी को पहले में जो ट्रीज है, उनको काट देते हैं फिर अपनी बिल्डिंग को बना के आजू बाजू ट्री को प्लांट कर देते हैं और ग्रीन कर देते हैं बट ग्रीन रेवल्यूशन बस इतना नहीं होता है ग्रीन रेवल्यूशन ये भी है कि आप अपना पानी का यूटिलाईजेशन कैसे करते हैं आप जो वहाँ पे जो स्पीशीज वहाँ पे रहती थी उनके लिए क्या कर रहे हैं आप जो हवा है वहाँ के लिए क्या कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या कर रहे हैं आपको विश्वास नहीं होगा बट जब हम जब हम व्हीकल चलाते हैं तो उससे बहुत धुआं निकलता है जो बहुत हानिकारक है तो इसके लिए जो पेमेंट्स होते हैं रोड साइड में है ना जो पता है ना जो रोड साइड पेमेंट होते हैं स्मॉग हीटिंग पेमेंट्स की डिजाइन है एक जो टेक्नोलॉजी बन रही है जो तो हम लो sure लोग को पता नहीं होगा जो स्मॉग ही पेमेंट है तो जो भी स्मॉल होता है कार्बन कंटेंट नॉल होता है वो उनको ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं तो अगर ये छोटी छोटी चीजें हम अपनी डिजाइन में डालेंगे एज एन आर्किटेक्ट तो छोटा छोटा करके बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता है आप अगर हम वाटर को ले लें तो कितनी जगह हमारे हमारे घर में पानी बहुत टाइप का होता है सॉलिड वेस्ट होता है ग्रे वेस्ट होता है ब्लैक वेस्ट होता है तो सॉलिड वेस्ट नहीं हो सकता है उसको सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाग डाल के जो ग्रे वेस्ट है उसको एक रिसाइकल करके हम लोग हमारे लैंडस्केप के लिए यूज कर सकते हैं बट ये बहुत, बात है कि बहुत इसको डालते ही नहीं है इसका लेकिन अगर ये बात हर कोई सोचता जाएगा तो फिर तो बहुत फर्क पड़ जाएगा ना अब और क्या किया जा सकता है किस तरह का हम लोग काम करें ताकि हमारा जो एनवाट है वो पॉलूट ना हो और नेचुरल रिसोर्स हमारे बने रहे इसके लिए आप क्या सोचते हैं कि आपका ये लाइन ही है तो आप किस तरह का विचारधारा से आगे बढ़ना चाहते हैं? सबसे पहले मेरे हिसाब से हमको अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए हमको एजुकेट करना चाहिए लोगों को बिकॉज एक इंसान को बता के दो इंसान को बता के नहीं होगा जितना ज्यादा इंसान को हम अवेयर कर सकते हैं एजुकेट कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हर सकते हैं ऐसा ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट बॉडीज को लेके एनजीओस को लेके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को लेके अगर हम ऐसे पैकेजेस डालेंगे ऐसे एजुकेशनल मॉड्यूल्स डालेंगे कि उनको पता चले कि हम क्या क्या कर सकते हैं तब जाकर शायद अगली जनरेशन में से बदलाव आ सकता है अर्थ डे सची में अर्थ डे मनाया जाएगा इस उम्मीद में हम रह सकते हैं बिकॉज सबसे पहले अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है बिकॉज बहुत लोगों को पता ही नहीं की अर्थ डे कब है क्या है क्यूँ होता है मनाया जाता है तो हमें स्टार्ट हिस्ट्री से करना चाहिए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी एंड अब हम कहाँ पहुंचे हैं हमारा कितना डेवलपमेंट हुआ है एंड हमें क्या क्या करना चाहिए एंड हमें मोटिवेट करना चाहिए कि ये नहीं सोच के कि हम कितना कम कर रहे हैं हमें खुश होना चाहिए कि हम जितना भी कर सकते हैं ये हमारे एक अप्रोच है जिसको चेंज करना बहुत जरूरी हो जाता है सिमरन मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं हमारे दोस्तों को कि हमारे से जितना हो सकता है हमको करना चाहिए बहुत छोटा मेरा सहयोग हो सकता है बहुत एक आध पेड़ में लगा के उसको बड़ा कर सकता हूँ लेकिन पूरी दुनिया में बहुत सारी जगह पे बहुत सारे पेड़ लगाने के जैसा भी माहौल हो सकता है और बहुत सारे लोग मिले और फिर बहुत सारे पेड़ लगे ऐसा भी सोच के हम लोग दुखी ना हो लेकिन मेरे द्वारा अगर एक पेड़ भी मैं लगा के उसकी निगरानी करूँ उसको बड़ा करूँ तो ये ये मेरा बहुत बड़ा है है है समझ के आगे बढ़ना है। और एक बात भी इस डे पर बताया जाता है कि रिडक्शन, एंड तीनों बातों को किस तरह से आप एग्जांपल के तौर पे बताना चाहेंगे सिमरन हमें सबसे पहले रिड्यूज करना चाहिए क्या हो जाता है ना हमारा जो रिचनेस है हमारा बहुत अनईवन है hmm. सिर्फ सिर्फेंट ऑफ देशन है तो so जिसके पास पास है है है उसके पास इतना ज्यादा ज्यादा कि वो obviously बहुत कर लेता है। hmm. तो हमको पहले वो रेड्यूस करना चाहिए एंड ये शुरू होता है हमारे बाथरूम्स में मेजरली हम जब शावर लेते हैं आध घंटा भी कोई लेता है कोई एक घंटा भी लेते है कोई कोई दो घंटा लेता है किसी के पास बड़ा बाथर होता है होता है। <laughs> अब ये अगर आप रोज के रोज के रोज करते जाओगे और एक में कितने सारे पानी आप डालते जाओगे तो उसी सिती में साबली बाजू वाली गली में कोई गरीब बच्चा होगा जो एक हफ्ते दो हफ्ते से नहाया नहीं होगा बिकॉज के पास एक बाल्टी पानी भी नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट है जो आप आपको रेड्यूस करना चाहिए बिकॉज अर्थ में हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है अब उसको सेक्रिकेट डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है कैसे करना है वो हमारे ऊपर है हमारे पास सौ है, तो हम सौ या तो फिर दस दस दस, दस करके कर सकते हैं या तो फिर अंदाज कर सकते हैं तो नब्बे अंदाज करेंगे तो जो खाता रहेगा नब्बे चॉकलेट वो तो बहुत मोटा हो ही एंड जो बेचारे बच्चे जो नहीं मिले वो दुबले होते जाएंगे तो ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है की हमको रेड्यूस करना चाहिए जितना हम हो सके जहा पे जरूरत नहीं है वहां पे नहीं करना चाहिए पानी का जा पे अगर ब्रश करते जा रहे हो, करते जा जा रहे रहे हो हो तो टैप मतलब जो दस पंद्रह साल पहले स्कूल में सिखाई थी कि ब्रश करते वक्त टैप को बंद करना चाहिए शावर के टाइम जब कुछ लगा रहे हो तब शावर को बंद करना चाहिए बट ऐसा कुछ नहीं होता है आज वही बात सुनते जा रहे हैं तो अगर पंद्रह साल में भी कुछ चेंज नहीं हुआ है पंद्रह साल में भी वही बात रिपीट होती जा रही है तब तो फिर कुछ स्ट्रिक्ट करना चाहिए ताकि ये लागू हो सबके ऊपर एंड रियूज तो का कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है कि कितनी बार होता है कि हम लोग जो कपड़े हैं वपड़े हैं या कुछ चीजें है तो हम उसको रीयूज नहीं क्योंकि छोड़ देते कबाड़ी वाली को दे देते या फेंक देते हैं उसको नहीं करके हमको देखना चाहिए उसको रीयूज कैसे कर सकते हैं आप विश्वास नहीं करोगे बट यूएसए में यूके में जिससे अगर आप जो प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह है ना उसको डालोगे तो उससे मैन्युफेक्चर शीट्स बर, के बाहर आती है तो वो शीट्स आप कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हो तो जो गुड़ा कचरा का एक, तो कैसे कैसे एक ही चीज को जरूरत नहीं, नहीं की अगर एक चीज एक बार हमें कंप्लीट होगी तो उसको कोई वैल्यू नहीं है शायद उस चीज में नहीं उसको रीयूज हम पक्का कर सकते हैं हमारे पास जो ओ, पुराने घर या कुछ होते हैं जो डिमोलिश करते हैं घरों को तो सब कुछ तोड़ जाता है, लेकिन जो विंडो फ्रेम्स, फ्रेम्स डोर होते हैं, hmm. उन सब को हम कर सकते हैं नए घर में लगा सकते हैं। बट फिर हमारा बिलीफ आ जाता है कि नए घर में पुराने घर का सामान नहीं लेके जाना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए तो हम क्या करते हैं हम उसको फेंक देते हैं तो मतलब नहीं है एंड hmm. रिसाइकिल करना बहुत जरूरी हो है बिकॉज हम किसी चीज को ऐसे डाल नहीं डंप नहीं कर सकते उसका भी पेपर हम लोग कितना ज्यादा यूज कर रहे हैं पेपर को रिसाइकल्ड पेपर यूज करेंगे शायद उसका पेपर का प्राइस ज्यादा होगा बट हम एनविरोमेंटली बहुत अच्छा कर रहे हैं बिकॉज पेपर जब पेड़ पौधे से बनता है तो हम जो पेपर फाड़ते जा, जा रहे हैं वो एक्चुअली एंडो किसी पेड़ की जान ले रहा है हम लोग तो घर में आराम से बैठे हैं अगर हमको कोई ऐसे काटेगा हमारे स्किन से कुछ निकालता जाएगा उनको कोई और सामने उसको वेस्ट करेगा तो कितनी बुरी बात हो जाती है हमें उतना ही यूज कर जितना हमको जरूरत है सिमरन जी बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें भी समझ में आ रही हुई कि रिडक्शन क्या करना है जितना हमको ज़रूरत है उतना पानी का इस्तेमाल करें ज़्यादा नहीं करें दूसरी तरफ आपने बताया कि री यूज़ जो चीज़ें आपके पास पुराने हैं जैसे मकान बना रहे हैं तो पुरानी चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं उसको पॉलिश करके या फिर रिफाइन करके तो यूज़ कर सकते हैं और तीसरी बात आपने बताया रिसाइकल का जो चीज़ें हमारे पास वेस्टेज में पड़ी हुई कागज़ है या कोई भी चीज़ है उसको किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म करके एक नया रूप देकर हम यूज़ कर सकते हैं पुराने कपड़े उनको तकिया या गद्दा बना सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर हम लोग अभी जाएंगे नहीं क्योंकि हमारे दोस्त इन सभी बातों से अच्छी तरह से वाकिफ़ है लेकिन फिर भी आज इस बात को करना क्यों पड़ रहा है क्या हम लोग इन चीज़ों को नहीं जानते हम सभी लोग जानते हैं लेकिन फिर भी आज अर्थ डे पर ये सारी बातें वापस हमको रिकॉल करना पड़ रहा है या फिर से रिवाइज़ करना पड़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले जो समय में या वर्तमान में हम चारों तरफ जब देखते हैं तो एक बड़ा सा दुख फील होता है कि चारों तरफ कई सुनामी कभी आ गया कई भूकंप आ गया या कुछ ऐसी चीज़ें घटनाएँ घटी है, हैं तो उन सभी चीज़ों को जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर हम बेसहारे बन जाते हैं और उन सारी चीज़ों को देखते हैं उसका नुकसान हामी उठाते हैं तो ये सारी चीज़ें हमको कहीं ना कहीं से अलार्म के रूप में हमारे बीच में आकर ये कह रहे हैं कि आप प्रकृति को बचाओ पेड़ लगाओ ये सारी चीज़ें हमें एक मैसेज जरूर दे रहे हैं तो सिमरन जी सिम्रन। आपको क्या लगता है हाँ देखो मैं भी एक और एग्जाम्पल छोटा सा देना चाहूंगी जी, जी. हम क्या होता है जब हमारे बैंक के पेपर्स होते हैं हमारे घर में आए दिन से या कंपनी से पेपर्स आते रहते हैं जी. अब वो बड़ी भरी मोटी मोटी बुक होती है कोई पढ़ता नहीं है एंड सोचो वो एक कंपनी बड़ी कंपनी एमएनसी या कोई बैंक कितने कस्टमर्स को इतनी मोटी मोटी बुक्स भेजती होगी हर महीना उनको भी पता है कोई पढ़ता नहीं है हमको भी पता हम पढ़ते नहीं है तो ऐसा काम करना ही क्यों इस इस इस प्रकार के हम लोग हमारी दुनिया में बहुत कार्यक्रम करते रहते हैं जो हमें पता है है कोई कोई मतलब का नहीं है, बत, को तैयार नहीं कि बस अब अब अब बहुत हो गया अब जब इलेक्ट्रॉनिक का वर्ल्ड आ गया है कि हम सब कुछ डिजिटली करते हैं लैपटॉप में सब कुछ है हमारे पास ईमेल्स मेल्स है हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज भेज सकते हैं तो पेपर वर्क की जरूरत नहीं है मैंने अभी रिसेंटली मेरा एक बैंक में अकाउंट खोला मैंने मेंशन specific, किया था कि मेरे मेरे को को प्लीज कुछ भी ना करें मेरा ईमेल ईमेल आईडी है को सब कर दीजिए नहीं करेंगे उसके बाद भी उन लोगों ने मेरे को एक हफ्ते में एक बड़ा पेपर कुरियर किया <laughs> उनका ये प्रोटोकॉल हो जाता है कि वो चेंज नहीं कर सकते तो हम बोले या ना बोले वो भेजते ही है तो ये हमको डालना पड़ेगा सिस्टम में ऐसे जी सिमरन बहुत ही अच्छी बात आप बताया बैंक के बारे में और आजकल है इलेक्ट्रॉनिक सारी चीज़ें हो रही काम इलेक्ट्रॉनिक रूप से काम हो रहा है आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप पैसा निकाल सकते हैं पैसा डाल सकते हैं उसमें कहीं भी आपको आ, पेपर स्लिप भरना नहीं पड़ेगा या कुछ ड्राफ्ट नहीं बनाना पड़ेगा तो ये सारी चीज़ें हो रही है लेकिन इसका ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अगर उपयोग करते हैं यूज टू हो जाए प्रॉब्लम यही है कि हम लोग शायद जो चीज़ें हो रही हैं उसमें कुछ जो चेंजेस करना है वहाँ पर शायद हम उनके साथ हमारा आदत में वो चीज़ें नहीं है इसलिए कहीं कहीं हम लोग इन चीज़ों के पीछे हो जा रहे हैं लेकिन अभी हमको अभी से आज से इस पृथ्वी दिवस पर हमें एक प्रतिज्ञा करना होगा हमें प्रण लेना पड़ेगा कि हम आज से पेपर जितना हो सके हम कम यूज करेंगे बैंक में जाएंगे तो एटीएम के द्वारा अच्छी तरह से हम लोग नहीं समझ में आए तो वहाँ पर कोई भी बंदा है जो बैंक का है इंक्वायरी पे जो बैठा है उससे पूछ कर पेपर का वर्क कम हो एटीएम से ही जितना ज्यादा आप लेनदेन कर सकते हो कर सकते हैं तो ये सारी जानकारियाँ ले और यूज टू हो जाए तो आने वाले समय में हम पेपर वर्क जो है पेपर की जो बातें आपने कहीं वो बहुत अच्छा लगा उसको कम कर सकते हैं ये हमारे हाथ में है जी सर और एक और चीज हम कर सकते हैं कि कि पे मैंने बोला कि एजुकेशन करना चाहिए तो हम एक फन कार्यक्रम बना सकते हैं जो थोड़ थोड़ थोड़ हैं जो छोटे-छोटे बच्चे थर्ड स्टैंडर्ड में फोर्थ स्टैंडर्ड में उनके घर में आए दिन बॉटल्स आती रहती है कॉफी के कैंस होते हैं शू बॉक्सेस होते हैं जो यूज एंड थ्रो है जो एक बार हमने लाया घर में डाल दिया और फिर उसको फेंक देते हैं लेकिन अगर हम उनको समझाए कि उनकी क्रिएटिविटी को यूज करके वो एक आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो जो कोई डब्बा है कोई कॉफी का कैन है उसको आप पेंट करके अपनी पिक्चर्स डाल सकते हो या पेंट करके उसको एक पेंसिल होल्डर बना सकते हो तो बहुत चीजें जो आप कर सकते हो तो उसमें आपका रीयूज कॉन्सेप्ट आएगा जहाँ पे आप एक ही चीज को एक तरह एक तरह एक, एक ही तरीके से ना यूज करके बहुत तरीके से यूज करते हैं उसके अलावा बहुत बात मैं नोटिस की जब भाई खाली दस पेपर यूज होते हैं बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं सिमरन मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस बात को जान लें काफी लोग जानते भी होंगे अगर नहीं जान तो आप ये जो सिमरन जी अभी बात बता रही थी A4 साइज का जो पेपर है उसके फ्रंट साइड पे अगर आपने आ, कुछ लिखा हुआ है लेकिन बैक साइड में अगर खाली है तो आप उसको जो लिखा हुआ है उसको क्रॉस करके आप जो खाली जगह है उसके ऊपर लिख कर आप लेटर भी पोस्ट कर सकते हैं और वैलिड है आप इस तरह की काम कर सकते हैं और एक साइड का अगर आपके पास खाली है तो उसको पूरा यूज़ करना चाहिए और ये कहीं भी आप किसी को भी गवर्नमेंट में भी आप लेटर भेज सकते हैं तो वो वैलिड है तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जहां पर हम अपने पेपर्स को बचा सकते हैं और भी बहुत सारी बातें हैं जिस हम सब अगर विचार मंथन करें एक्चुअली में वर्ल्ड अर्थ डे को एक मनन चिंतन का दिवस भी मनाया गया है इसके ऊपर आगे और बात करेंगे लेकिन अभी लेते छोटा सा विराम आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडिस्टेशन रेडोमी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मस्क रहो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 गांवों को चलो जगाएं आज यही व्रत हम सब लें हरा भरा छोटा सा कानन हर गांवों को हम सब दें पूछित बन गांवों का हर लोगों को समझाएंगे धरती माँ के फटे बसन को हरा भरा कर पाएंगे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 सुनते रहिए, रहिए। मुस्कुराते नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड अर्थ डे पर विशेष किस तरह से हम पहल करें उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं और चेन्नई से सिमरन जी हमारे साथ हैं बहुत ही अच्छी बातें छोटी छोटी हमारी आदतों में लानी चाहिए उसके ऊपर बात कर रही है तो आइए सिमरन जी का फिर से एक बार स्वागत है सिमरन हाँ और एक और चीज छोटी सी हो जाती है जो मेरे को स्कूल में सिखाई थी हमारे एक छोटा सा वर्कशॉप था तो उसमें हमको गार्बेज कैसे अक्यूमलेट होता है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें सिखाया था कि यू शुड है तो हमारा जो जो कूड़ा कचरा होता है जो घर से निकलता है वो दो प्रकार के होते हैं एक जो डीकम्पोज हो सकता है जो बेसिकली किचन से निकलता है हुँ, किसी सब्जी को काट रहे हैं पील कर रहे हैं तो वो निकलता है एक होता है जो हम यूज नहीं करते जो हमारे पेपर बोटल होते हैं कोई प्लास्टिक हो जाता है तो वो हमारा वेट वेस्ट एंड जो ड्राई वेस्ट हो जाता है तो वेट वेस्ट को अगर छोटा सा एक अगर हम किसी सोसाइटी में रहते हैं तो एक छोटा सा पिट को देख करके हम कलेक्टिवली वो सब इकट्ठा करके वहां पे डालेंगे तो वहाँ पे कोई प्लांट उगाएंगे तो वो बहुत अच्छा मेन्योर बन सकता है तो हमको बाहर जाके मेनू खरीदने की जरूरत नहीं है तो ये छोटी-छोटी फिर हमको डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्या करना चाहिए बहुत ही अच्छी बात आपने ध्यान में लाया मेरे और इस समय पहले हम अपने एक दोस्त से बात कर रहे थे वो इस तरह की बायोग बायो हाँ। वेस्ट के ऊपर बात कर रहा ठीक और ये आपकी बातें सुनकर मुझे याद आ गया कि हम प्लांट के लिए भी ऐसे फर्टिलाइज़र के रूप में भी नेचुरल ऑर्गेनिक रूप में भी कर सकते हैं किचन वेस्ट को जो भी हमारा वेस्टेज है किचन का और उसको अगर हम एक अच्छी तरह से सुचारू रूप से अगर हम लोग उसको बना के एक टैंक में भर देते हैं और ऊपर से और एक टैंक लगाते हैं तो ये बायोगैस सिस्टम बन जाता है जो हाँ। हमारे लिए ईंधन का भी काम करेगा यानी हमारे जो रसोई का गैस है वो हमारे लिए हमारे किचन वे से ही मिल सकता है लेकिन इसके लिए प्रॉपरली हमको थोड़ा सा गाइडलाइन लेने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है प्रैक्टिकल वो चीज़ें किस तरह से हम कर सकते हैं कैसे उसको बना सकते हैं वो सारी चीज़ें हमें थोड़ी सीखनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी और ऐसे राजस्थान में भिंडम झालोर ऐसे बहुत जगह पर जो है इस तरह का न्यू इनोवेटिव जो बायोगैस प्लांट है वो लगे हुए हैं आप जाकर देख भी सकते हैं और उससे सीख भी सकते हैं तो मैं चाहूंगा कि हमारे दोस्त अगर इन सारी चीजों में से जो उनके काम का है वो अगर करे अपने घर में तो मुझे लगता है कि हमारा ये आज का जो शो है वो बहुत ही फ्रूटफुल रहा ऐसा मैं समझूंगा हमारा ये बोलना हमारा ये चर्चा सफल रहा ऐसा मैं समझूंगा सिमरन हाँ आपने जब बायोग की बात की तो उससे ध्यान आता है एनर्जी एनर्जी के बिना तो कम्प्लीट हो ही नहीं सकता बिकॉज़ आजकल हम एनर्जी हमारा यूटिलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है कि हम पूरे नेचुरल फ्यूल सबको खत्म कर देते हैं तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है सोलर एनर्जी को यूज करना हम उसको प्रॉपरली टैप करना चाहिए तो उससे हम अच्छा तरीका कर सकते हैं कि हमारी यूटिलाइजेशन नेचर के ऊपर बहुत कम हो जाएगा जो हम दबाव डाल रहे हैं हम इंडिया में तो इक्वेटर के बाजू में है mm -hmm. तो हमारे पास सोलह ऑलमोस्ट थ्रू आउट दर है mm -hmm. तो हमको तो वो प्रॉपरली टाप करना चाहिए तो हमारे कंस्ट्रक्शन रूल्स रेगुलेशन में डेवलपमेंट रूल में प्रॉपर मैंडेटरी करना चाहिए तो उससे हमारे को बहुत लाभ हो सकता है ना ही हमारे अर्थ के लिए बट हमारे बिजली के बिल के लिए भी तो ना ही हम अपने के लिए अच्छा कर रहे हैं बट हमारा सेविंग भी हो जाएगा। बिकॉज़ हाँ, अभी मैं एक प्रोफेसर से बात कर रही थी आई मद्रास में जिनने चार हजार हाउसेस uh, राजस्थान में सोलर लाइट सोलर फैंस लगाए हैं अब उनने एक रिसर्च किया था जहां पता चला की इंडिया में अकेले में मोर देन पचास लाख पचास लाख एक करोड़ लोग हैं जिनके पास ग्रिड सिस्टम नहीं है अब हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ग्रिड सिस्टम से चलता है लेकिन किस किसी किसी गांव में लोग रहते हैं जहा पे इतने दूर दूर है कि वहाँ पे ग्रिड फौज ही नहीं है तो वो फुल टाइम अंधेरे में रहते हैं आज की दुनिया में जहाँ पे एक जगह पे लोग फुल टाइम ए में रह रहे हैं वही पे किसी और जगह पे कोई घर में कोई लेडी अंधेरे में चूल्हा चल रही होगी बिकॉज उसके पास लाइट है ही नहीं वो अगरबत्ती से काम करती है तो ऐसे घरों में उस प्रोफेसर ने काम किया है जहा पे वो मिनिमम एक लाइट एक फैन और एक ट्यूबलाइट जैसा देते हैं जहाँ की उनका बेस से यूटिलाईजेशन हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा है में, एंड जो उन लोगों ने बिहार और राजस्थान में कॉपरेट भी किया है बहुत सारे गांव में और एंड स्कूल में भी एंड इन लोगों ने इसके साथ साथ उसका फिनेसिस भी निकाला की जहा मंथली उन सब चीजों का बिल आठ रुपए आना चाहिए सोलर से सिर्फ दो सौ रुपए आता है तो आपकी बचत बहुत ज्यादा हो रही है साथ साथ आप पे नुकसान भी नहीं कर रहे हो हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त अगर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं अभी और राजस्थान के ही बात हो रही है राजस्थान में सोलर लाइट का या सोलर प्लेट का इस्तेमाल काफी अच्छी तरह से हो रहा है सोलार के द्वारा हम बिजली को प्राप्त कर बिजली का उपयोग करते हैं तो काफी जगह पे हमने देखी भी है और सरकार भी इसमें काफ़ी अच्छी मदद कर रही है और इस तरह के इनिशिएटिव लेने के लिए या देने के लिए बिल्कुल तैयार है लेकिन वही है कि हम लोग इन चीज़ों को फिर यूज़ टू मैं कहूँगा कि हमें इस तरह की भी आदतें डालनी होगी जो हम आ, हमारे जो संसाधन है नेचुरल रिसोर्सेस हैं प्रकृति के जो देन है उसका उपयोग हम अच्छी तरह से कर सकते हैं सूरज की रोशनी हमारे लिए फ्री भगवान ने रखा है चौबीसों घंटे हम ले सकते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं दिन में हम उसको चार्ज कर सकते हैं रात में उसका उपयोग कर सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा साधन है जिसका हम अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं और राजस्थान में खास करके इसका उपयोग हो रहा है और आगे इसको और भी बढ़ाना चाहिए ऐसा मैं कहूँगा तो सिमरन जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके काफ़ी अच्छी अच्छी बातें जो हैं हमारी इस चर्चा में आ रही हैं और अभी मैं कहूँगा जाते जाते आप हमारे सभी दोस्तों को एक मैसेज जरूर एक मैसेज जो हम सब स्कूल टाइम से सुनते जा रहे हैं बट शायद भूल जाते हैं और हर अर्थ डे में वापस सुनते हैं कि इस अर्थ में हम सब के लिए जो नीड है उसके लिए काफी है बट जैसे ही नीड हमारा ग्रीड बन जाता है तब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है hmm. तो ये दफ फॉर एवरी वन नीड बट नॉट फॉर एवरी वन ग्रीड ये बहुत ट्रू स्टेटमेंट है बट इसको हम शायद कहीं कहीं भूल जाते हैं तो इसको हमेशा याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है एंड जयपुर रेलवे स्टेशन आपके राजस्थान में ही हुआ है अभी जो पैनल्स 2016 में जहां सोलर पैनल पैनल लगाया है जयपुर रेलवे स्टेशन से उसमें 7.2 लाख का मिनिमम सेविंग बताया एनुअली तो हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ पे आप एनर्जी यूटिलाईजेशन सोलर से कर रहे हैं जो रेन्यबल एनर्जी है और साथ साथ अपने पैसे की बचत भी कर रहे हैं तो जो, जो लाख पे किसी अच्छा और अच्छी चीज कि कि में, में, में उपयोग कर रहे हैं और इसका जो आपने बताया कि सात लाख जो है मंथली उनको बेनिफिट भी होगा तो चलिए इस तरह की बहुत सारी बातें हैं अगर हम लोग अच्छी तरह से अपने आप को देखे और हम आसपास में जो हो रहा है उन चीज़ों को देखें और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि जहाँ पर हम इन प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा से उपयोग भी करें और उन्हें नुकसान भी ना पहुँचाएं इस तरह से हमारा अगर मनसा हो हमारा अगर एटीट्यूड हो तो हम कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और आज से हम लोग इन चीज़ों को छोटी छोटी आदतों को हमारे अंदर आ, बनाने की कोशिश करें जैसे कि पानी का उपयोग स्नान के लिए अगर दो बकेट यूज़ कर सकते हैं अगर एक बकेट में पूरा हो रहा है तो जरूर एक ही बकेट यूज़ कर दीजिए एक बकेट दूसरों को मिल सकता है किसी गरीब को नहाने के लिए पानी मिल सकता है तो ये सारी चीज़ें आपकी आदत पर है कि आप अगर आदत बदलेंगे तो दूसरों के लिए बहुत फ़ायदा होगा और जहाँ तक हम लोग इस अर्थ डे को पृथ्वी दिवस को जो मना रहे हैं या इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी दिवस खास करके हम सभी मनुष्यों को प्रेरित करने के लिए है कि हम सभी मनन चिंतन करें और ये धरती जो है उसको माँ कहा गया है अगर हम धरती को माँ कहते हैं तो उसकी गोद में हम सब रहते हैं जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सुखद अनुभूति करता है बहुत ही शांति का अनुभव करता है बहुत ही प्यार का अनुभव करता है तो इस धरती को हमें अगर हम अपनी माँ की तरह देखें उसकी गोद में हम अपने जीवन को जी रहे हैं हम उसके गोदी में पल रहे हैं तो उसका दोहन न करें उसको जितना हो सके उतना बचाए रखें बनाए रखें यही हमारी शुभकामना है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर आपके साथ होंगे और फिर से एक बार सिमरन जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़कर इस कार्यक्रम में अपने विशेष अनुभव और शेयरिंग किया बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच सिंह थैंक यू आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रजिस्ट्रेशन रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किल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 जब साथ हैं हमारे